विचार यात्रा क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है श्रोताओं सहकार रेडियो आरोप विचारों की यात्रा आज आप करेंगे रूसी समाजवादी क्रांति का नेतृत्व करने वाले महान क्रांतिकारी लेनिन के विचारों के साथ जो कि धर्म के बारे में है मैं हूं आपका दोस्त पवन साथियों इस उदाहरण से आप ये समझ पाएंगे कि वामपंथी और समाजवादी लोग आम जन के धार्मिक विश्वासों के बारे में क्या सोचते हैं और ये भी की राज्य की धर्म के मामले में क्या भूमिका होनी चाहिए और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने इस उदाहरण में तो सुनिए वो क्या कहते हैं धर्म को एक व्यक्तिगत मामला घोषित कर दिया जाना चाहिए समाजवादी अक्सर धर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को इन्हीं शब्दों में व्यक्त करते हैं किंतु किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो इसलिए आवश्यक है कि इन शब्दों के अर्थ की बिल्कुल ठीक ठीक व्याख्या कर दी जाए हम मांग करते हैं कि जहां तक राज्य का संबंध है उसे धर्म को एक व्यक्तिगत चीज मानना चाहिए किंतु तो जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है धर्म को हम किसी भी प्रकार से एक व्यक्तिगत मामला नहीं मान सकते धर्म से राज्य का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए और धार्मिक सोसाइटियों का भी सरकार की सत्ता से कोई सरोकार नहीं रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो चाहे जिस धर्म को माने या चाहे तो किसी धर्म को न माने अर्थात नास्तिक हो जो आम तौर से हर समाजवादी होता है नागरिकों के साथ धार्मिक विश्वासों के आधार पर भेदभाव किया जाना सर्वथा असहनीय है सरकारी कागजों में तो नागरिक के धर्म का उल्लेख भी निस्संदेह समाप्त कर दिया जाना चाहिए स्थापित चर्च को कोई सहायता नहीं दी जानी चाहिए और न पादरियों को तथा अन्य धार्मिक सोसाइटियों को ही राज्य की ओर से किसी प्रकार के भत्ते दिए जाने चाहिए इन्हें समविचार रखने वाले नागरिकों की पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्थाएं बन जाना चाहिए ऐसी संस्थाएं जो राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र हो श्रोताओ ये थे रूसी समाजवादी क्रांति के सर्वोच्च नेता लेनिन के विचार आशा है ये विचार आपको पसंद आए होंगे तो इन्हें अन्य लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सऐप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर नाइन सिक्स अपना नाम और जिला लिख कर हमसे फेसबुक आरोप जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करे और यूट्यूब आरोप जुड़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें सभी लिंक हमारी वेबसाइट डब्लू पर उपलब्ध है हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें तो कल फिर ऐसे ही किसी और विचार के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को नमस्कार विचार यात्रा क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है